गो पणकमें बिहार से विप्रा दी Aik labham param, Basudeva sutam devam. कंसचाणु मर्द देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे Jagat Gurum, <coughs> nama Kamalnathaya, nama Kamalama. नमः कमलपद नमस्ते कमल यो ब्रह्मण विदधा पूर्व प्रुणति तम हा देवत्मबुद्धि प्रकाशम्षुर्णम प्रपदे अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील सौकुमार सुधास सिंधु बलबंधु तत्व जीवात्माओं जीवात्माओ नियमानुसार थोड़ी देर भगवत नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा युखी रे गो प ओ बा बा बोल आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की जय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 जिसके अनंत नाम अनंत रूप अनंत गुण अनंत लीलाएं, अनंत शक्तियां अनंत धाम हैं जिसे श्री कृष्ण ऐसा कहा जाता है उन श्री कृष्ण के तीन अभिन्न स्वरूप हैं बदंत तत्व विदस्तत्व यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेत परमात्मे भगवानी ति शब ते भागवत एक दो ग्यारह उन तीन स्वरूपों का नाम है ब्रह्म परमात्मा और भगवान तो भगवान श्री कृष्ण है उनके और दो रूप हैं, एक परमात्मा एक ब्रह्म इन तीनों के अलग अलग अस्तित्व नहीं है श्री कृष्ण के ही तीनों अभिन्न स्वरूप हैं। यो समझिए जैसे जल बर्फ भाप तीनों एक ही वस्तु है किंतु कार्य पृथक पृथक है जहा जल का कार्य है वहां बर्फ का प्रयोग नहीं होता जहां बर्फ का काम है वहां भाप का प्रयोग नहीं होता ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण में सब शक्तियां प्रकट होती हैं अर्थात उनका नाम है रूप है गुण है लीला है धाम सब कुछ है इसलिए उनको अद्वैय ज्ञान तत्व कहा गया द्व ज्ञान ज्ञान माने चित चिदानंद है न ज्ञानम चिदेक रूपम दूसरा स्वरूप श्री कृष्ण का परमात्मा वाला है इसमें भी नाम है रूप है गुण है शक्तियां हैं लीलाएं है नहीं है तीसरा स्वरूप है ब्रह्म इसका तो ना नाम है ना रूप है ना गुण है ना लीला है केवल उसका अस्तित्व है और सच्चिदानंद स्वरूप है शक्तियां सब है लेकिन प्रकट नहीं होती तो प्रकट शक्ति के कारण हम एक को ब्रह्म कहते हैं एक को परमात्मा कहते हैं एक को भगवान कहते हैं और तीनों अभिन्न स्वरूपों के तीन उपासक भी होते हैं ब्रह्म के उपासक ज्ञानी इनको स्वरूपानंद मिलता है परमात्मा के उपासक योगी इनको अनुभवानंद मिलता है भगवान श्री कृष्ण के उपासक भक्त इनको प्रेमानंद मिलता है इन तीनों के आनंद भगवान श्री कृष्ण के ही आनंद है लेकिन उन आनंदों में जो बैलक्षण्य है उसमें बहुत अंतर है जिसे विस्तार पूर्वक आपको बताया गया है तो ये भगवान श्री कृष्ण जिनके तीन अभिन्न स्वरूप हैं, इनके तीन भिन्न स्वरूप भी हैं, तीन शक्तियां हैं एक का नाम पराशक्ति एक का नाम जीव शक्ति एक का नाम माया शक्ति विष्णुशक्ति परोक्ता क्षेत्र तथा कर्म संज्ञान्या, संज्ञान तृतीया शक्तिश्यते विष्णु पुराण छे सात एकसठ अर्थात इन श्री कृष्ण भगवान की शक्तियां तो अनंत हैं किंतु तीन प्रमुख शक्तियां हैं एक का नाम पराशक्ति एक का नाम जीव शक्ति और एक का नाम माया शक्ति ये पराशक्ति भी तीन प्रकार की है संधिनी शक्ति संबित शक्ति लादिनी शक्ति और जीव भी तीन प्रकार का है कुछ जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के ऐसे अंश हैं जो अनाद काल से मायातीत हैं ये भगवान के पार्षद हैं परिकर हैं एक एक शब्द पर ध्यान दो कुछ जीव ऐसे हैं जो अनाज काल से मायातीत नहीं है लेकिन एक दिन भगवत प्राप्ति करके मायातीत हो गए वे सदा के लिए मायातीत हो गए ये दूसरे प्रकार के जीव हैं। और तीसरे प्रकार के वे जीव हैं जो सदा से मायाधीन थे और अभी भी मायाधीन हैं जैसे हम लोग और तीन प्रकार का स्वरूप माया का भी है अजाम काम लोहित शुक्ल कृष्णाम श्वेतारोपनिषत चौथे अध्याय का पांचवा मंत्र माया लोहित शुक्ल कृष्णा सांडल्योपनिषद तीसरे अध्याय का पहला मंत्र एक सात्विक गुण वाली माया एक रजो गुण वाली माया एक तमो गुण वाली माया और हम लोग अनाधिकाल से प्रतिक्षण जिस वस्तु की प्राप्ति के हेतु प्रतिक्षण प्रयत्नशील है जिसे मैंने डिटेल में बताया है दिव्यानंद अनंत आनंद अनंत काल के लिए आनंद वह आनंद अनंत प्रयत्न के पश्चात भी नहीं मिला इसका कारण मैं कौन मेरा कौन का समाधान नहीं हुआ तो मैं के अतिरिक्त दो तत्व बचे हैं। एक श्री कृष्ण और एक माया इनको भी ब्रह्म कहा गया माया जड़ है और फिर भी ब्रह्म कहा गया एक अजगेयम नित्य में वात्म किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरिता मर्व प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में ते ब्रह्म का स्वरूप है शुद्ध ब्रह्म वो तो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण है भगवान श्री कृष्ण और मायाधीन जीव ये श्री कृष्ण के बाद वाला है तटस्थ शक्ति अर्थात ये भी चेतन है और अनाद भी है इसलिए इसको भी ब्रह्म कह दिया गया क्योंकि भगवान का अंश है देखो एक पेड़ होता है उस पेड़ में डाले होती है पत्ते होते हैं फूल होता है फल होता है जैसे आम है तो हम हरेक को आम कह देते हैं ये क्या है फल है अरे फल तो देख रहे हैं अंडे है क्या अरे है क्या है आम है आम अरे किसका पेड़ है आम आम ये किसका पत्ता ले आए तुम आम आम हम सब को आम बोल देते है न आ? ऐसे ही बोल दिया तीनों ब्रह्म है क्योंकि शक्ति और शक्तिमान ये भिन्न भी माने जाते हैं अभिन्न भी माने जाते हैं इनका भेदा भेद संबंध है तो इसीलिए माया का भी भगवान से नित्य संबंध है वो भले ही जड़ा है तो भगवान के बाद हमारा नंबर है क्योंकि हम चेतन हैं हमारी इंद्रियां है मन है बुद्धि है हमारे बाद माया शक्ति का नंबर है क्योंकि वो अनादि तो है नित्य तो है लेकिन जड़ है इसलिए उसको भी ब्रह्म कह दिया गया ये तीनों शक्तियां भगवान के भीतर रहती है ध्यान दो पराशक्ति भी जीव शक्ति भी माया शक्ति भी लेकिन पराशक्ति का प्रभाव जीव पर नहीं पड़ता माया पर नहीं पड़ता रहती है सब श्री कृष्ण में अरे श्री कृष्ण का जो अभिन्न रूप है ब्रह्म उसमें शक्तियां नहीं प्रकट होती देखो तो जीव में माया में पराशक्ति का ना प्रकट होना आश्चर्यजनक नहीं है आत्मनिचम विचित्राच वेदांत कहता है दो एक अट्ठाइस श्री कृष्ण में विचित्र शक्तियां हैं उसी के अंदर है प्रकट नहीं होती अरे गधे की कल से समझो एक लड़का है तीन साल का है चार साल का है मुंह है नाक है आंख है कान है आ, सबका विषय ग्रहण करता है जी हाँ हाजी लेकिन एक विषय नहीं ग्रहण कर पाता शिष्ण इंद्रिय का काम नहीं प्रकट होता काम वाली इंद्रिय तो है यूरिन डिस्चार्ज करता है लेकिन काम प्रकट नहीं होता अरे और एक दिन प्रकट हो गया क्या विलक्षण बात है आख से तो हम वो लगातार वो पहले दिन से देख रहा है कान से भी सुन रहा है सब इंद्रियों का विषय ग्रहण कर रहा है तो वेदांत तो कहता है भगवान की विचित्र विरोधी बातें तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएंगी वसुदेव जी ने जब श्री कृष्ण की स्तुति की वो तो सामने प्रकट हुए तो कहा कि तो जन्म स्थिति संयमान विभोत्य नि दुणा दिक्रिया हे श्री कृष्ण तुम्हारी क्या विचित्र शक्तियां हैं क्या है भाई तुम्हारी कोई इच्छा तो है ही नहीं मेरी क्या इच्छा होती मुझे कुछ पाना है क्या आत्मरती आत्मक्रीड आत्म आत्मनंदा आत्म आत्मानंदा सस्वराट भवती सात पच्चीस दो छोग्योपनिषद अरे वो तो आत्मा राम है उसको बाहर से क्या चाहिए क्यों चाहिए वो तो परिपूर्णतम ब्रह्म है हाँ। और आप सृष्टि का कर्म करते हैं आप ही ने संसार प्रकट किया है ना हा तो पहले पहले आपने क्या किया था क्षतिर ना शब्दम वेदांत जन्माद पहला सूत्र वेदांत जन्माद यथन्वयात भागवत पहला श्लोक इस संसार जिससे प्रकट होता है पैदा होता है यथो तो वह इमान भूतान जायते उपनिषद तीन एक यथाग्ने सर्वानि क्षुद्र विस्फुंगा व्युच्चरमे अस्मदत्मन सर्वा भूता बेदारण्यकोपनिषद ह संसार मैंने प्रकट किया कैसे किया था सबई नई बरे में तस्मा दे का नरम ते सदित यम चत इच्छा किया अकेले मन नहीं लगा मन भी था तुम्हारे पास हा नईवरे में भेद में तो लिखा है अप्राणो हमना शुभ्रो हे क्षरा परता <laughs> उसके मन वन नहीं है अदृष्ट म्यवहार मग्राह्य मलक्षण मा मचिंत्य मा मांडू क्योंपनिषद का सातवां मंत्र सपर जगा शुक्रम काय अव्रणम अस्ना पुद्ध माप बिदम इंद्रिय मन बुद्धि उसके है ही नहीं? नहीं, नहीं है नज भेद कह रहा है सी क्षत सोचा सा ईक्ष चक्रे सोचा सा आई छत सोचा तदाई छत सोचा तला नित शांत उपासित अरे संसार उसने बनाया और किसी मनुष्य ने बनाया क्या या जड़ प्रकृति ने बनाया शंकराचार्य ने भी माना है यदि दम जगत देव गंधर्व आज से विचित्र कोई ऋषि मुनि मनुष्य नहीं बना सकता अरे बनाने से ही काम नहीं चलेगा बनाने के बाद आपने क्या किया संसार के परमाणु परमाणु में व्याप्त हो गए ये कोई जीव कैसे व्याप्त होगा वो तो एक शरीर में व्याप्त हो सकता है बस तो इतने नहीं किया आपने एक एक जीव के हृदय में एक एक रूप से बैठकर ईश्वर सर्वभूता नाम 18 हृदय परिणास अर्जुन तिस्ट अठारह इकसठा सार्दर बैठ के उसको शक्ति देते हैं अनंत जन्मों के कर्मों के हिसाब से फल देते हैं वर्तमान कर्म नोट करते हैं और ये एक काम है और इतने सारे अनंत ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण का प्रत्येक कर्म एक साथ करते हैं इच्छा नहीं आ, आ, आ, है, है समझ में नहीं आया अरे नहीं आएगा रे समझने की चेष्टा मत कर आत्म चैबंबित्राशी ईश्वरे ब्रह्मि नो विरुद्ध तदाश्रयुपचर्य गुण ही दस तीन उन्नीस nice. भगवान में दो विरोधी शक्तियां हैं मैंने कहा ना एक पराशक्ति पर्सनल पावर उसके पास माया जा नहीं सकती और उसी के बल पर माया दूर रहती है भगवान से धाम ना स्वेन सदा निरस्त नित्य निवृत्त माया जस्य स्थात्मी छा पथे मोया दो पांच तेरा माया परिमुखे च विलज माना दो सात सैतालीस भागवत एक जड़ शक्ति माया और एक जीव शक्ति तटस्थ एक पराशक्ति अंतरंग तो अनंत शक्तियों का और विरोधी शक्तियों का शक्तिमान भगवान अतएव उसके कार्य भी सब विरोधी होते अणोरणीयान महतो महीन आत्मा गुहायाम निहितो सजन तो तमक्र तो श्वेता तीन बीस कठोपनिषद में भी मंत्र है एक दो बीस क्या मतलब <laughs> वो श्री कृष्ण भगवान बहुत छोटे से हैं छोटे से अरे तो जो पैदा होता है सब छोटे से तो होता है पहले अरे नहीं वो वाले नहीं श्री कृष्ण वो वाले भगवान श्री कृष्ण ये तो नंद कुमार है इनका जो ओरिजिनल रूप है मैं उसकी बात कर रहा हूं वो सबसे छोटे हैं क्यों सबसे छोटे में व्याप्त होना है उनको सबसे छोटे न होंगे तो सबसे छोटे में व्याप्त कैसे होंगे और वो भी उसके हृदय में सोचो जो सबसे छोटा शरीरधारी होगा उसका हृदय कितना छोटा होगा तो उसमें कैसे रहेंगे अगर सबसे छोटे से छोटे न होंगे तो और महत्व और सबसे बड़े से बड़े हैं सबसे बड़ा क्या है अनंत हाँ, कोटि ब्रह्मांड है सबसे बड़ा क्या बताओ हमने तो देखा नहीं सबसे बड़ा अरे हम तो देखते हैं आकाश सबसे बड़ा है आकाश उसके बाद नंबर दो आता है समुद्र फिर नंबर तीन हम रहते हैं पृथ्वी के ऊपर <laughs> लेकिन भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं हे पृथ्वी तो बड़ी छोटी सी है हा चंद्रलोक आप देखते इसका 400 गुना बड़ा सूर्य और ऐसे करोड़ों सूर्यों का इससे बड़े बड़े एक आकाशगंगा और अनंत आकाश गंगा है ये सब महाप्रलय में भगवान के एक रूम में घुस जाते हैं तो सबसे बड़े से बड़े न होंगे तो कैसे हाँ प्रलय में सब भगवान में लीन होंगे अर्थात वह बुद्धि की गति नहीं वे श्री कृष्ण भगवान जिनकी अनंत शक्तियां और एक से एक विचित्र बुद्धि से परे वाली उन भगवान को अगर कोई जान ले पाले, तो तो ये मैं कौन मेरा कौन का मामला हल हो जाए मैंने आपको डिटेल में बताया है वेदों शास्त्रों पुराणों के द्वारा कि हमारे पास तीन चीज है कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय मन ये तीनों माइक है पंच महाभूत इसमें दो को हम कुछ समझते हैं कर्म इंद्रिय को और ज्ञान इंद्रिय को मन को नहीं समझ सकते ये किधर रहता है मन कैसा होता है आंख को देख रहे हैं कान को देख रहे हैं नासिका को देख रहे हैं ज्ञानी इंद्रियों को और हाथ पैर कर्म इंद्रियों को भी देख रहे हैं अनुभव कर रहे हैं अनुभव तो मन का भी कर रहे हैं लेकिन वो कहा है कैसा है अजीब सूक्ष्म होता ओह, बड़ा विचित्र है वो नचा रखा है सब बड़े बड़े योगियों को योगियों के अलावा ज्ञानियों को भी योगो आरूढ़ते शंकराचार्य भी कहते हैं कि यह मन ऐसा है कि योगी जो है सिद्ध ज्ञानी उनको भी गिरा देता है जीवन मुक्ता अपनी पुनर्बंधन जानती भाष्य योगि नैत्र पत्तु जाए वो पुंश चली पांच छ चार बड़े बड़े योगियों को गिरा देता है मन <laughs> तो ये मन हो चाहे ज्ञानेन्द्रिय हो चाहे कर्मेंद्रिय हो तीनों से परे है वो जिसको पाकर मैं और मेरा ये प्रश्न हल होगा और आपका एम दिव्यानंद अंदर अपर अपरिमेय, अपौरुषेय परमानंद मिलेगा लेकिन निराश होने की बात नहीं भगवान ने वेदों में कहा मैं जिसको अपनी शक्ति दे देता हूं अपनी आख अपने कान अपनी इंद्रिया अपना मन अपनी बुद्धि यानी सब दिव्य दिव्य दिव्य हो जाते हैं वो मुझ दिव्य को जान लेता है देख लेता है पा लेता है मनुष्यों की तरह व्यवहार करता है उनके पाने का उपाय भी पूछा गया तो बताया तीन मार्ग हैं कर्म ज्ञान भक्ति कर्म की भी व्याख्या लंबी चौड़ी की गई कि ये तो बिचारा केवल स्वर्ग तक ले जाएगा बस अर्ते की छह नियमों का ठीक ठीक पालन हो जो कि कलयुग में असंभव है ज्ञान पर विचार किया गया अरे उसका तो अधिकारित्व तो इतना कठिन है अरबों में कोई नहीं हो सकता और अगर अधिकारी कोई मिल भी जाए पूर्व जन्म के संस्कार से तो आगे चलने में बार बार गिरेगा और अगर कोई पार भी हो गया अज्ञान भ्रांति आवरण परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान दुख निवृत्ति तृप्ति सातों भूमिकाओं को लांग गया तो केवल आत्मज्ञान होगा आत्मा का आनंद मिलेगा समाधि है और ये बड़ा भारी आनंद होता है वो आत्मा वाला आनंद है माया का सात्विकम सुख मात्मोत्थम ग्यारह चौबीस उन्तीसात संजायते ज्ञानम् ये माया का सुख है लेकिन इतना तो बड़ा है कि स्वर्ग लोग तक के सब सुख निछावर हो जाते हैं लेकिन न माया जाएगी और ना भगवत प्राप्ति होगी यही दो तो लक्ष्य है हमारे इसलिए ज्ञान भी हमारे काम का नहीं और अब आए भक्ति पर तो सबसे बड़ी पहली सुविधा के साथ अधिकारी है ये विस्तार पूर्वक बताया गया है आप भूलेंगे नहीं जो राम नहीं कह सके वो भी अधिकारी है अरे महाप्रभु जी ने तो यहाँ तक कहा पशु पक्षी कीट आदि बोली ते न पारे सुनि ले नाम तारा सब तरे जपी ले ते हरि नाम अपनी ते तरे उच्च संकीर्तने पर उपकार करे भगवन नाम सुन लेने वाले कीट पतंग भी तर जाते हैं इतना महत्व है तो भक्ति के विषय में विचार प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का नवा श्लोक वहां से शुरू किया था मैंने सूत जी से प्रश्न किया था उन्होंने सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है मनुष्यों के लिए कल के हिसाब से बताइए तो उन्होंने बताया था कि श्री कृष्ण की भक्ति नंबर एक और निष्काम भक्ति नंबर दो श्री कृष्ण की ही भक्ति क्यों जी इसलिए श्री कृष्ण पर सब के कारण सर्वशक्तिमान है और कोई नहीं है वेद में प्रश्न किया गया ये कृष्ण शब्द का अर्थ ही क्या है सोच लो कृषि भूवाचका शब्द और बाचका सत्ता कृषि माने सत्ता भू शब्द से भू भु, भू माने सत्ता और ना माने आनंद तो सत्ता ता योर जोगात चित पर ब्रह्म श्री कृष्ण ब्रह्म है ब्रह्म ब्रह्म किसे कहते हैं जी ब्रह्म किसे कहते हैं बड़ा ब्रह्म बड़ माने बड़ा कितना बड़ा सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तैत दो एक स्वयं तो साम्यातिशय त्रधीशा जिसके न कोई बराबर हो और न बड़ा हो न तत् समस्या व्यधिक दृश्य से छ आठ श्वेता न तत्मोस्व्यधिक ग्यारह तैतालीस गीता निरस्त साम्यतिशय न राधसा भागवत दो चार चौदह जिसके बराबर कोई न हो बड़ा होने की तो बात ही नहीं है तो वे श्री कृष्ण है ब्रह्म कृष्णो ब्रह्म व शाश्वतम कृष्णोपनिषद का बारहवा मंत्र तो पूछा क परमो देव कस्मान मृत्यु नखिलम तद ज्ञातम भवति गोपाल तापनीय का दूसरा मंत्र तो उत्तर दिया कृष्णो हई परमं दैवतम् श्री कृष्ण है पर जो मैंने बताया था ना अद्वै ज्ञान तत्व गोविंद मृत्यु श्री कृष्ण से मृत्यु डरता है जिसके लिए वेद कहता है भया दस अग्निस्तप भया तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुच्च मृत्यु धावत पंचम कठोपनिषद दो तीन तीन भीषास्मा पवते उपनिषद दो आठ मत भयात बात बातोस्तपति मत भयात भर्सतीन्द्रो मृत्यु चरति मत भयात तीन पचीस बयालीस भागवत वो है गोविंद श्री कृष्ण गोभी जन बल्लभ ज्ञाने न उन्हीं श्री कृष्ण को कोई जान ले तो ज्ञान अपने आप हो जाए जैसे एक मृत पिंड न एक मिट्टी का टुकड़ा अगर किसी वैज्ञानिक की समझ में पूरा पूरा आ जाए तो सारी पृथ्वी का ज्ञान हो जाए एक श्री कृष्ण के ज्ञान से सब ज्ञानों का जो आदि कारण है वे श्री कृष्ण है परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादोविंद सर्व कारण कारण पृथ्वी का कारण जल जल का तेज तेज का वायु वायु का आकाश ये पृथ्वी जल आदि पांचों का कारण पंचतन मात्रा उनका कारण अपने अपने कारण में ये प्रलय में मिलते जाते हैं अहंकार अहंकार मिला महान में महान का कारण प्रकृति प्रकृति का कारण भगवान श्री कृष्ण उनका कारण नहीं, नहीं उनका कोई कारण नहीं उनका कोई बाप नहीं न माता न पिताज न भारजा न सुतादया न आत्मीयो न परश्चापी न देहो जन्म एवं दस छियालीस अड़तीस तो उनके न माँ है न बाप है विचारों के हम लोगों के देखो माँ भी होती है बाप भी होता है पति भी होता है बीवी भी, भी, भी होती है बेटा बेटी नाती पोता तमाम होते हैं उनका कोई नहीं भाग्य की बात होती है एक पंडित ने लिखा एक श्लोक बनाया कि अवश्यम भावो भावा भवंति महता नगन नील हरे उसने कहा कि देखो भगवान शंकर जिनकी रिद्धि सिद्धि नौकरानी है वो बेचारे नंगे रहते हैं उनको कपड़ा नहीं मिलता पहनने को कहीं जंगल वंगल में कोई जानवर मर गया शेर ओर तो उसकी छाल ढक लेते हैं। और आमतौर से तो नंगे ही रहते हैं महाम हरे हम लोग देखो हाँ, चाहे वो सौ रुपए की खटोली हो चाहे एक करोड़ का हो पलंग आ, खाट पर सोते हैं हम लोग और भगवान विष्णु को सांप पर सोना पड़ा उनको पलंग नहीं मिला भला सांप के ऊपर किसी को नींद आएगी वो तो चेढ़ा मेढ़ा होता है ना जब सापो करके और वो सैया बना होगा तो वो कोई डंडलप का गद्दा तो नहीं था एक सा लेकिन अब क्या करें जो भाग्य में लिखा है वो <laughs> <laughs> तो श्री कृष्ण ही परात पर ब्रह्म है इसलिए उनकी भक्ति करना है गीता भी यही कहती है मत्त पर तरम किंची धनंजय मुझसे परे कुछ नहीं है अर्जुन साथ साथ गीता अहम सर्व प्रभव मत्सर्व प्रवर्त गीता दस आठ अहम कृष्णस्य जगतस्य अहम कृष्णस्य से जगत प्रभव प्रलय तथा गीता साक्षे अथवा बहुन किन तवाजुन से जगत जिसे वेदों ने कहा पादूता दिवि उसी का अनुवाद दस बयालीस परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान देव देव दस बारा गीता भागवत भी कहती है द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभाव जीव एव वासुदेवात् ब्रह्म्योस्त तत्व दो पांच चौदह सर्वेश वस्तूना भावार्थो भवत तस्यापि तस्पी भगवान कृष्ण किमत वस्तु कम कृष्ण से परे कुछ ही नहीं सब वो मुनि में है समाहित यो बोल दो सब श्री कृष्ण है अरे अचक से बोल दो अरे बोला है न चांतर न बहिर्जस् पूर्वम न पिचा परम पूर्वा परम बहिशांतर जगतो जो जगत दस नौ तेरा श्री कृष्ण ब्रह्म किसे कहते हैं परिभाषा किया है जिसका भीतर न हो बाहर न हो किसी लिमिटेड वस्तु का भीतर होता है और बाहर होता है और जो ये सब एक ही है तो उसका भीतर बाहर क्या होगा न चा अंतर न बहिर्जस्य न पूर्वम ना, ना, ना, ना पिचापरम उससे पहले कुछ नहीं उसके बाद में कुछ नहीं पहले कोई इसलिए अहमेवा समेवाग्रे नान्य सद सत्म पश्चाद यदिच्च योगशिष्येतस्म्य हम दो नौ बत्तीस तो श्री कृष्ण से परे कुछ नहीं है अंतिम तत्व श्री कृष्ण है इसलिए उनकी भक्ति करना है नंबर दो निष्काम भक्ति करना है हा निष्काम भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन निष्काम क्या होता है जी अरे भाई देखो गधे की अकल से तुम लोगों को हजार बार बताया है कि एक भगवान है एक माया है है माया का रिएक्शन ये संसार है हा संसार में अनंत जन्म से हमने सुख खोजा लेकिन दुख ही बढ़ता गया सुख नहीं मिला हाँ तो फिर हमको विचार करना पड़ा कि संसार में सुख नहीं है अब दूसरी साइड एक बची भगवान की उन्हीं में होगा क्योंकि और तो कोई तत्व है ही नहीं तो जब आपने ये प्रवेशिका में ये ज्ञान प्राप्त कर लिया कि संसार में सुख नहीं है तो संसार की कामना क्यों करें इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी आप यही नहीं समझे कि संसार में आनंद है कि भगवान में फिर भक्ति क्या करेंगे आप सबसे पहला ज्ञान तो ये आवश्यक है ना कि संसार में हमारा सुख नहीं ये मैं का मेरा संसार नहीं डिसीजन अबाउट टर्न मैं का मेरा भगवान होगा क्योंकि मैं जो आनंद चाहता है वो यहां नहीं है ये अनुभव है और फिर इसकी कामना करो तो इसका मतलब तुमने थियरी भी नहीं समझा कि मैं देह हूं कि आत्मा हूं इसलिए निष्कामता पर बड़ा गंभीर विचार करना होगा अभी और करेंगे बोलिए लाडली लाल की